अनुय परामर्श का लक्षण क्या है नामर्श ना, ना, परामर्शि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान योग्य परामर्श तो हम जो उपनय वाक्य कहते हैं उपनय वाक्य ही परामर्श वाक्य है तो उपनवय वाक्य पर्वत बनिमान धूमा वाक्य कैसे कहते हैं वो तो पर्वत तो तथा कहने से महानवत महान कैसा है बन्ही व्याप्य धूमवतवत तथाच तो अयम तो बन्ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वत तो जैसे वहाँ बन्ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वत ये हो गया उपनय वाक्य तथाच तो अयम इसी प्रकार की यहाँ व्यतिरिक्त व्याप्ति में परामर्श वाक्य कैसा होगा वहाँ जैसे कहते हैं कि व्याप्ति विशिष्ट पक्षधर्मता ज्ञानम तो कहते हैं तो यहाँ ऐसे कैसे कहते हैं यह हम साध्याभाव और हेतुभाव के बीच में व्याप्ति दिखाते हैं तो आपको हेतुमान पक्ष अंतिम में लेकर के कहना पड़ेगा और हेतु को लाने के लिए साध्या भाव व्यापकी भूता भाव तो ये हेतु में आएगा तो हेतु हो जाएगा साध्या भाव भूता भाव प्रतियोगी तो साध्या भाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी धूमवान अवं पर्व तो इस प्रकार की कहेंगे जैसे अन्वय में कहा गया कि साध्य व्याप्य हेतुमान धूमवान अवम पक्ष इसी प्रकार की यहां कहेंगे साध्या भाव व्यापकी भूताभाव प्रतियोगी मान अयम पक्ष ये उपनय वाक्य होता है अच्छा वितर की व्याप्ति में इस प्रकार की परामर्श होगा ये अंतिम पंक्ति दिया था यहाँ भी इतर भेदा भाव व्यापकी भूता भाव इतर भेदा भाव व्यापकी भूता भाव कौन है गंधा भाव।, भाव गंधा भाव प्रति कौन होगा गंध तो गंधवती पृथ्वी इस प्रकार की हो जाएगा ये उपनय वाक्य हो जाएगा ये परामर्श इत्याक व्यतिरिक परामर्श जैसे कहते हैं बन्ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वत बनी व्याप्य धूमवान इतना है व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्म आ गया व्याप्य धूमवान पर्वत इतना यह परामर्श इसी प्रकार की परामर्श हुआ परामर्श आता, अभी ये परामर्श हो गया इतर भेद इतर भेदा भाव व्यापक व्यापकी भूत अभाव प्रतियोगी गंधवती पृथ्वी इस प्रकार की हुआ ये परामर्श से आगे आपका अनुमिति होगी अनुमिति किस प्रकार की होगा अनुमिति का स्वरूप यहाँ क्या होगा ना ना अनुमिति का स्वरूप कैसा कहेंगे आप पृथ्वी पृथ्वी इतर भिन्न तो अभी पृथ्वी इतर भिन्न ये हो गया आपका अनुमिति जैसे वहाँ अनुमिति होता था अनुय में कहते हैं कि पर्वतो बनीमान ये हो गया उसमें उद्देश्य कौन है बन्नी। पर्वता। पर्वता। और विधेय तो हम अनुमिति के लिए कैसे कहते थे पर्वतत्व पर्वतत्वावच्छिन्न उद्देश्यता क और विधेय कौन था वहाँ बन्ही तो कहते हैं बन्ही तोवच्छिन्न विधेयता का अनुमिति पर्वतत्वावच्छिन्न उद्देश्यता निरूपित बन्न अवच्छिन्न विधेयता का ऐसे अनुमिति कहते थे ऐसे यहाँ क्या कहेंगे यहाँ पक्ष कौन है पृथ्वी और साध्य कौन है इतर भिन्न तो अभी यहाँ कैसे कहेंगे वो वाक्य शब्द आप गलत कर रहे हैं इतर इतर भेद इतर क्यूँकी क्योंकि ही हो गया इतर भेद अच्छा साध्य हो गया इतर भेद तो हाँ अवच्छिन्न हो जाएगा इतर भेदत्व तो अवच्छिन्न इतर भेदत्व तो अवच्छिन्न अनुमति ऐसे होगी वही लिखा है पृथ्वीत्व तो अवच्छिन्न उद्देश्यता का निरूपित इतर भेदत्व तो अवच्छिन्न विधेयता का ये अनुमिति हो जाएगी ये अनुमिति का स्वरूप हो गया पृथ्वी इतर भेदवती अनुमित हो गया ये पंक्ति स्पष्ट है जो पर्वतों पर निमान वहाँ हाँ हम कैसे कहते थे विधेयता का अनुमिति इसी प्रकार की यहाँ कहेंगे विधेयता का अनुमिति इनके विधेय हो गया इतर भेद जो साध्य है वही विधेय होता है विधेय हो गया इतर भेद इसलिए विधेयता रहेगी इतर भेद में और विधेयता का अवच्छेद हो जाएगा इतर भेद तो at इसलिए इतर भेदत्व अवच्छिन्न विधेयता का तो ये हो गया और इसका स्वरूप और सुनने में कैसे आएगा कहते हैं पृथ्वी इतर भेदवती ये उसका स्वरूप कहते हैं पृथ्वी इतर भेदवती इत्याक अनुमितिर्जात परामर्श हो गया यहाँ परामर्श वाक्य कैसे कहेंगे इतर प्रतियोगी वन पक्ष प्रतियोगी कौन हो गया पृथ्वी पृथ्वी ऐसा कहना पड़ेगा तो इस इस प्रकार परामर्श परामर्श से हो जायते। जा। तो के जायते इति केवल केवल केवल में कैसे करें तरह एवं पक्षे जैसे बनी धूमो में है ऐसे ही जरूरत है हैं। बनी धूमो में आप वेतरे को परामर्श कैसे कहेंगे उसमें नहीं कह सकते क्या उसमें वेतरे को व्यक्ति नहीं है? है कैसे कहेंगे ना, ना, ये नहीं ये ये मैं तो उसका परामर्श से बात क्यों साध्या भाव व्यापकी भूता भूताभाव प्रतियोगी हेतुमान पक्ष ऐसा आएगा तो वहाँ सब उसका अर्थ लगा करके कही बनिया भावक प्रतियोगी कौन है धूम धूमवान पर्वत क्या होगा दोबारा बोले बन्नी अभावकान एवं पर्वत यह हो गया वहाँ भी बेतरे के परामर्श हुआ और वहाँ बेटे के परामर्श से आगे अनुमिति कैसे होगी यु तो तो तो वो होगा। होगा। वही परामर्श परामर्श के आपत्ति से अच्छा। मूलार्थ शुरू तो तो तो में रसो कर सके। दीर्घ हो गया ना? कृत कृत ये है है है ना दीर्घ दीर्घ तो है, इसलिए नहीं यथा तक तो वो सब उसका मतलब जो दर्शनों कह दिए अभी मूलार्थ को घटा करके दिखाते हैं यथा जलम अर्थात यद जलम यद का अर्थ उनकी मूल में दिया यद इतरे इतरेभ्यो निद्यद का अर्थ कहते हैं जो जल यद जलम इतरे इतर कौन है जलादि ये जलादि इतर है और इतर भिन्न भी, कौन हो जाएगा पृथ्वी और इतरे भ्यो न भिद्यते कौन हो जाएंगे जलादि तलम इतरभ्यो निद्यते अर्थात जल अर्था में इतर भेद रहेगा इतर भेद का अभाव रहेगा तो इतर भेद अभाव बत? जो इतर भेद अभावध हो जाएगा न तद तो गंधवत वो गंध वाला नहीं होगा तो जलम इतर भेद भाव व्यापक व्यापक गंधा भाववत जल में इतर भेद का अभाव रहेगा और जहाँ इतर भेद का अभाव रहेगा वहाँ गंध का अभाव रहेगा तो इसलिए कहते हैं जलम इतर भेद अभाव व्यापक गंधा भाववत जल में इतर भेद अभाव रहा और गंधा भाव रहा व्यतिरिक्त व्याप्ति दिखा दी एवं प्रकारेण अभी ये दोनों में व्यापक कौन हुआ गंधा, गंधा, गंधा भाव व्यापक हो गया और व्याप्य इतर भेदा भाव तो ये प्रकारेण गूपित व्याप्यता व्याप्य था किसमें आएगा गंधा इतर भेदा भाव में तो इति एवं इतरभेद प्रकारे गूपता भाव व्याप्यता भावे गृहत ग्रहण होते हैं अच्छा न चा नाथा ये वाक्य हो गया तो जल को दिखा दिए दृष्टान्त रूप से आगे यम तथा न यम कहकर के कि किसको कहेंगे पृथ्वी पक्ष को कहेंगे जैसे वहाँ कहते हैं तो है तथा चयम यहाँ कहते हैं यम च न तथा अच्छा यम कहने से यम पृथ्वी न तथा अर्थात तो वो कैसा था इतर भेदा भाव व्यापक गंधा भाव वाला था ये किंतु तो ऐसा नहीं है अर्थात तो इतर भेदा भाव व्यापक गंधा भाव ये किंतु ऐसा no. नहीं है तो इतर भेदा भाव जो व्यापक गंधा भाव तो गंधा पति न क्योंकि mm. यम न तथा तो तथा तो कहने से जल जल जैसा था ये ऐसा नहीं है जल कैसा था कहें इतर भेदा भाव व्यापक गंधा भाव वाला था जल mm. ये ऐसा नहीं है अच्छा अभी इतर भेदा भाव व्यापक गंध अभाव वाला नहीं है गंध अभाव वाला नहीं है तो फिर कैसा होगा गंध वाला तो गंध अभाव अभाव वाला होगा तो इसलिए कहते हैं किंतु कि अभात्मक अर्थात गंध अभाव का अभावत्मक अर्थात गंधवती गंध अभाव का अभाव गंधवती अच्छा किन्तु अच्छा पंक्ति देखिए न तथा तथा तो पद से इतर भेद अभाव व्यापक गंधा भाव वाला जैसे जल था तो गंधा भाव बती तक जल जैसा हो गया तथा तो शब्द का अर्थ हो गया आगे न तो ऐसे नहीं हुआ किंतु अभावा अभावा तद अभावात्मक तद अभावात्मक करके केव गंधा भाव अभावत्मक तो जो न का अर्थ कहते हैं तद अभावात्मक न से पहले जो है उसका तत्शब्द से ले लेंगे अर्थात गंधा भाव तो आगे न का अर्थ अभावत्मक अर्था गाव का अभावत्मक गंधा भाव का अभावत्मक अर्थात वो गंधवती हो गया पृथ्वी गंधवती तस्मात न तथा तो तस्मात तस्मात्म में तत्शब्द है जैसे हम अन्य व्याप्ति में कहते थे कि तस्मात् तस्मात तस्मात् बन्ही व्याप्य धूमवत्वात् ऐसा कहते थे बन्ही व्याप्य धूमवत्वात तथा तथा अर्थात बनीमान कह देंगे जहां बन व्याप्य धूम रहेगा वहां बनी रहेगी रहे, रहे? तो यहाँ इसी प्रकार की यहां कहेंगे तत्शब्दे तो न गंध भाव रूप से गंध भाव भाव रूप से गंध से परामर्शे न क्योंकि अभी आपका पृथ्वी में क्या आ गया गंधवती आ गया तो कह दिया तो भावा करता। गंधा भावा तद अभा होने से अर्थात गंधवती हो गया तो गंधवती तो इसी को तत्शब्द से लिया जाता है तस्मात्म त तस्मा तत्शबन गंधा भावाभाव रूप से गंध से क्योंकि तस्मात से पहले निरूपण हो गया गंधवती तद्अभावात्मक तद अर्थात गंधा भाव गंधा भाव अभावात्मक गंधवती हो गया था वही गंधवती को तस्मात्शब्द से लिया तो गंधवती का अर्थ हो गया गंधा भाव अभाव रूप वाला गंधा भाव अभाव से गंध परामर्श हो गया तस्मा पंचम अंता गंधा भावा भावत्वात्थ ग भावा भावा इसका क्या अर्थ हो जाएगा गंधवत्व अर्थ उपलब्धि ये अर्थ प्राप्त हुआ तो ये हो गया ये निगमन वाक्य हो गया तस्मात तस्मात् गंधवत्वा तो न तथा तो अर्थात जैसे जल है दृष्टांत तो ऐसा ये नहीं है अच्छा न तथा तो न तथा तो कहते हैं जो जल था वो इतर भेद अभाव वाला था जल इतर भेद अभाव इतर से किसको लेते हैं जलादि उसका भेद कहाँ पृथ्वी में उसका अभाव जला दे। इसलिए वाला जल हो जाएगा इसी को तथा शब्द से लिया इतर ये नहीं है तो इतर भेद अभावती न तो फिर क्या हो जाएगा इतर भेद अभाव अभावती होगा तो किंतु इतर भेद अभाव अभावती जो इतर भेद अभाववती नहीं होगा वो इतर भेद अभाव अभाववती हो जाएगी तो इसका अर्थ इतर भेदवती इतर भेद अभाव वाला जो नहीं होगा वो इतर भेद अभाव अभाव वाला होगा तो इसका अर्थ इतर भेद तो वाला हो जाएगा वही लिख दिया न तथा तथा अर्थात जैसे जल था जल कैसा था इतर भेद अभाव वाला था ये ऐसा नहीं है फिर इतर भेद अभाव अभाव वाला हो जाएगा अर्थात इतर भेद वाला हो जाएगा इतर भेद पृथ्वी इतर जैसे जल को जल में इतर भेद है जल हो गया ना जल में इतर भेद नहीं है जल तो इतर है इतर भेद अभाव है जल में है कैसे? परस्पर परस्पर परस्पर परस्पर में में होगा जो जो है उसमें भी परस्पर में हम परस्पर में भेद है। हाँ, कल हम लोग जो विचार कर रहे थे कि ये अप्रसिद्ध साध्य हो जाएगा क्योंकि साध्य कहीं ये तेरह का भेद कहीं सिद्ध नहीं है अगर तेरह भेद को हम मिलित तो कहीं सिद्ध करने चलेंगे तो वो सिद्ध नहीं होगा कहीं प्राप्त नहीं है किंतु यहां साध्य जो है वो साध्य इतर भेद अर्थात इतरेशम भेद अर्थात इतर भेद का अर्थ है इतर भेद इस प्रकार लेंगे अर्थात तेरह भेद यहां साध्य हैं। इनको मिला करके इनका भेद इस प्रकार नहीं प्रत्येक का भेद भेद कूट साध्य है कूटों का भेद साध्य नहीं है टो का भेद और भेदों का पूट यहाँ तेरह हैं तेरह है। को मिला दिए इनको अभी संघात बना दिए और ये संघात का भेद कितना होगा वो हो? एक होगा एक होगा, होगा? किंतु हम कहेंगे तेरह अलग अलग हैं इनका भेद कितने भेद होगा तेरह ये तेरह हैं ये तेरह का भेद लेंगे अर्थात तो हमारा साध्य अभी भेद कूट है तेरों को मिला करके कूट करके कूट का का का भेद भेद नहीं भेदों अब ये सिद्ध सिद्ध है है जल अग्नि में रहेगा रहेगा तो अभी जल भेद तेज भेद वायु भेद आकाश भेद गुण भेद कर्म भेद ये सब सिद्ध है परस्पर में सिद्ध है सब जल का भेद अग्नि में अग्नि का भेद वायु में और वायु का भेद जल में सब भेद सिद्ध है इसलिए भेद को हम साध्य अगर बनाएंगे तब तो हमारा साध्य अप्रसिद्ध नहीं होगा कूटो को पहले कूटो मिला देंगे उनका भेद कहेंगे कहेंगे ये अप्रसिद्ध हो जाएगा भेद अप्रसिद्ध अप्रसिद्ध नहीं होगा हो होगा हो क्यों कहीं नहीं मिलेगा हाँ, भेदों का कूटा। ये देखिए दक्षिण पार्श्व में में दीपिका में में 107 दीपिका उत्तर दिया द्वितीय पंक्ति में प्रतियोगी ज्ञान अभावत व्यतिरक व्याप्ति ज्ञान अपनी न सदी चेत तो प्रतियोगी इतर भेदा भाव जहाँ मिलेगा आपको वहां गंधा भावो मिलेगा ऐसा आप कहते हैं किन्तु तो इतर भेदा भाव कहने के लिए आपको पहले इतर भेद मिलना चाहिए ये इतर भेद आपको प्रसिद्ध नहीं हो रहा है पूर्व पक्ष शंका कर रहा है अर्थात कूटों का भेद लेकर के द्वितीय पंक्ति द्वितीय पंक्ति एक सौ में दक्षिण पार्श्व में ऊपर में प्रतियोगी ज्ञान आपका व्याप्ति दिखाते हैं कि इतर भेदा भाव जहाँ रहेगा गंधा भाव वहाँ रहेगा इतर भेदा होगा प्रतियोगी हो गया इतर भेद इतर भेद कहने से अर्थात तो कूटों का भेद इस प्रकार की वो एक है तेरों का भेद एक है वो कहीं प्रसिद्ध नहीं है तो पूर्व पक्ष शंका कर रहे हैं प्रतियोगी ज्ञान अभाव व्यतिरिक्त व्याप्त ज्ञान अपनी न इस प्रकार की चेत सिद्धांत कहते हैं जलादि त्रयोदश अन्यान भावना त्रयो त्रयो प्रत्येक प्रसिद्धा तो ये भेद प्रत्येक प्रसिद्ध है अभी वो भेद का मेलनं मेलनम पृथिव्या भेद मेलन। परस्पर जो भेद है सिद्ध करते है हमको जल भेद मिलेगा वायु भेद तेज भेद गुण भेद कर्म भेद सब मिलेगा उनको अभी तेरह को मिला देते हैं ये भेदश ये हमारा साध्य है तो इतर भेद शब्द से इस तरफ तरह भेदाह ऐसे लेना पड़ेगा आपका का व्यक्ति व्यक्ति दिखाते हैं ये साध्याभाव तस्ते हाँ यध्या तेतु अभाव कहेंगे तो यहाँ साध्याभाव कहने से इतर भेदा भाव इतर भेद ही प्रसिद्ध नहीं है तो इतर भेदा भाव ज्ञान कैसे होगा ये पूर्व पक्षी का शंका इतर भेदा भाव अर्थात त्रयोदश का भेद ये तो कहीं मिलेगा नहीं तो सिद्धांत उसको देता है त्रयोदश का भेद हम नहीं कर रहे भेद त्रयोदश कह रहे हैं ये प्रसिद्ध है जल भेद प्रसिद्ध है तेज भेद प्रसिद्ध है गुण भेद प्रसिद्ध है ये सब भेदों को मिला देते हैं तो मिलने से तेरह भेद ते नहीं।, तो नहीं कर रहे इनका कूटो को सिद्ध कर रहे हैं अर्थात ये कोई अप्रसिद्ध पदार्थ नहीं है है कि कूट को हम सिद्ध कर रहे हैं क्या तो हाँ है। तो है। वो साध्य नहीं है अभी हम भेद कूट को ले रहे हैं ते तेरा भेद हमारा साध्य है वो सब प्रसिद्ध है प्रत्येक को प्रसिद्ध है यही पंक्ति यहाँ कह दिया कि प्रत्येकम प्रसिद्धानम मेलनम ये जो अनन्या भाव प्रसिद्ध है इनका मेल पृथ्वी में सिद्ध किया जा रहा है अच्छा किरणावली में दे दिया बीच में देखिये प्रसिद्ध है जलम तेजो न तेजो वायुर न वायुराकाश न आकाशम कालो न कालो दिशा न दिशा आत्मा न इस प्रकार की सब भेद मिलता है तो इनका मिलाकर के इन, मतलब भेद फूट ये साध्य है ये प्रसिद्ध हो जाएगा ठीक है आगे देखेंगे संदिग्ध साध्यवान पक्ष संदिग्ध दिह उपचय धातु उसे निष्ठा हो गया तो उनसे धातुर यूम वे हेतु पर्वत संदिग्ध साध्य साध्य ये ये दोनों कोटि कोटि के लेकर होगा का अर्थ दो होना चाहिए हेतो पक्ष लक्षण आह इति अभी भूतल में घट है और हमको ज्ञान हो रहा है कि घटवद भूतलम इसमें प्रकार कौन है और विशेष कौन है, है विशेष्य है।, है तो हमको ये ज्ञान हो रहा है ये ज्ञान को हम प्रकार लेकर के कैसा कहेंगे घट घट प्रकार कम भूतल विशेष्यकम ज्ञान घट प्रकार ज्ञान विशेष्य कौन है भूतल भूतल है ये जो ज्ञान हो रहे हम सामने में अभी भूतल में घट देख रहे हैं ये निश्चय है तो हम कहेंगे कि ज्ञान के जगह में हम लिख देंगे निश्चय घट प्रकार क निश्चय विशेष्य ये हो गया भूतल हाँ वो है तो है तो घट हो गया तो प्रकार घट में प्रकार रहेगी तो घट का निश्चय विशेष्य भूतल हो जाएगा इसी प्रकार की महानस मेरा बन्ही का निश्चय स्थान है है तो हम क्या कहेंगे बंधी प्रकार का निश्चय विशेष्य कौन होगा और ह्रद को क्या कहेंगे कहते हैं कि निश्चय विशेष्य पंक्ति याद रहा क्या रहा बनी प्रकार। बनी प्रकार निश्चयो निश्चयो महानसा। महानसा। क्या निश्चय विशेष्य कौन हुआ महानस मानसे क्या हुआ महानसम इसी प्रकार के हृदय को क्या कहेंगे कहिए? बन्य भाव प्रकार निश्चय विशेष्य निश्चय विशेष्य ये ह्रदय हो गया अच्छा अभी पक्ष जो है वह हमको कोई निश्चय है साध्य है नहीं है बोल करके नहीं है नहीं है तो हम वहाँ निश्चय नहीं करके कहे संदेह किसका संदेह है साध्य साध्य का साध्य। तो प्रकार कौन हो रहा है? प्रकार, साध्य। साध्य हो रहा है। और विशेष कौन है पक्ष और हमको यहाँ ज्ञान निश्चय है संदेह है तो हम इसको कैसे कहेंगे साध्य प्रकार का संदेह कौन है क्या हो गया साध्य साध्य संदेह विशेष ये हो गया पक्ष इसको कहते हैं साध्य प्रकार का संदेह विशेष तो पक्ष तो ये निश्चय नहीं है साध्य प्रकार का संदेह विशेष्य ये हो गया पक्ष और सा, साध्य प्रकार का निश्चय विशेष को क्या कहेंगे निश्चय निश्चित। विशेष्य इसको क्या कहेंगे विपक्ष कहेंगे ये सब लक्षण आ गए हैं देख देंगे साध्य प्रकारेह विशेषत्व ये पक्ष का लक्षण हो गया संदेह, संदेह दो हो संदे का होगा संशय का लक्षण क्या है मूल में एकस्मिन धर्मिणी विरुद्ध धर्मगा ज्ञान संशय एकस्मिन धर्मिणी विरुद्ध नाना धर्म होना चाहिए त तो ये जो कहेंगे कि पृथ्वी तो, तो ये अभी जो हमको ज्ञान हो रहा है ये ये संशय है नहीं घट कहते पृथ्वी तो ज्ञान हो रहा है घटक तो ज्ञान हो रहा है तो फिर ये संशय नहीं होगा ये नाना धर्म है एकस्मिन धर्मिणी है एकस्मिन धर्मिणी नाना धर्म ज्ञान हो रहा है ये विरुद्ध विरुद्ध नहीं।, नहीं है इसलिए नहीं नहीं है विरुद्ध विरुद्ध अधिकरणम एक अधिकरण में रह पाना यहाँ पृथ्वी तो घटो तो एक में रह गया किंतु साध्य और साध्य अभाव ये दोनों एक ही जाग में रह जाएंगे? जाएंगे नहीं जाएंगे तो संशय होगा इसलिए कहते हैं पर्व तो बनीमान न इस प्रकार कहते हैं पर्वतोपनिमान नवा इस संदेह का स्वरूप हो गया इदम च अनुमिते अनुमित पूर्वम साध्य संदेह नियम जायते इति अभिप्राय प्राचीन ही कृतम प्राचीन न्यायिक लोग कहते हैं कि साध्य का निर्णय होने से पहले अनुमित करने से पहले साध्य का संदेह हो निश्चित तो होता है नहीं होता है तो पक्ष का लक्षण आप कहते हैं संदिग्ध साध्य वन तो घटेगा नहीं इसलिए प्राचीन न्याय के लोग मानते हैं कि संदेह पहले होता तभी अनुमिति होता इसलिए ये कहते हैं कि इदम से लक्षण भी जो लक्षण बना गया संदिग्ध साध्यवान पक्ष अनुमिते है पूर्वम साध्य संदेह नो नियम जायत निश्चय न बहुती तभी ये लक्षण होगा तभी पक्ष में साध्य संदेह ये लक्षण बनेगा इस अभिप्रायण प्राचीन ही कृतम नवे लोग कहते हैं कहाँ ये नियम होता है जैसे गगन विशेष्यक मेघ प्रकारक गगन मेघवन नवा संदेह अभाव दशायाम गगन विशेष्यक मेघ प्रकारक तो उसका स्वरूप हो जाएगा गगनम मेघवन अथवा नवा इस प्रकार की संदेह संदेह अभाव दशायाम अपनी संदेह होने से पहले भी नहीं होने पर भी गृह मध्यस्थ पुरुषस्य से घर में आदमी था घन गर्जित श्रवणे न घन अर्था मेघ मेघ गर्जित उसका श्रवण होने से मेघवत इत्याकारिकाया गगन अच्छा गगन मेघवत इस प्रकार की अनुमति उसका हो गया कोई संशय नहीं हुआ गगन मेघवत ये अनुमिति को कैसा कहेंगे उद्देश्य और विधेय लेकर के गगन मेघवत्व लिख दिया आगे गगन मेघव न गगन मेघवत है ना साध्य मेघ मेघत्व जो बान तो बनी लेते है यहाँ मेघावन मेघा वन कहने से यहाँ मेघा तो अवचना मेघ न हो गया मेगा मेघा मेग तो मेघत्व अवच्छिन्न मेघत्व अवच्छिन्न हो जाएगा गगनत्व अवच्छिन्न उद्देश्यता निरूपिता मेघत्व अवच्छिन्न मेघत्व दिया है मेघ होता है ना मेघो बन नहीं का विधेयता का या अनुमितेर दर्शनात वहां तो संशय नहीं हुआ अनुमित हो गया इसलिए प्राचीन लक्षण विहाय विह में धातु क्या है वह से य हाँ, क्या सूत्र हाँ, वो तो तुआ करेगा सूत्र क्या है समान कर्तिकाल करेगा समासे पूर्व पूर्व में नहीं होना चाहिए बिहार इसलिए नवीन नभ, नहीं वो लोग क्या करते हैं अनुमिति उद्देश्य पक्षत्व समासी समा होना चाहिए पूर्व नहीं होना चाहिए इन्दु समास होना चाहिए तो परि उदास नव्य है कोई ना कोई अव्यय के साथ ही समास होना चाहिए इसलिए प्राय देखेंगे उपसर्ग इत्यादि लिया है इसलिए नवीन पक्ष का लक्षण करते हैं अनुमिति उद्देश्य तो अनुमिति का जो उद्देश्य है वही पक्ष बनेगा चाहे आपका संदेह हो चाहे नहीं तो इस प्रकार करने का क्या है कहते हैं कि कहीं होता है कि आपका संदेह नहीं हुआ और दूसरा कहीं तो निश्चय होने पर भी अनुमिति करता है ये तो संदेह तो नहीं खाली बात नहीं है निश्चय होने पर भी फिर आगे अनुमिति करता है तो यहाँ तो ये यह लक्षण और बिल्कुल नहीं जाएगा इसलिए कहते हैं अनुमिति का जो उद्देश्य है अब जहां अनुमिति करना चाहेंगे वो पक्ष बन जाएगा आगे दक्षिण पार्श्व में किरणावली में किंच प्रतिक्रिया है चतुर्थ पंक्ति में दक्षिण पार्श में प्रत्यक्ष परिकलित अपि अर्थम अनुमानन बहुत संते तर्क रसिका प्रत्यक्षम परिकल्पित प्रत्यक्ष से निश्चय हो गया पदार्थ फिर भी अनुमानन बहुत संते बोधुम इच्छन ते तर्क वाचस्पति वचन परिकलितं। परिकलितं। है प्रत्यक्षम परिकल्पितम परिकलितम अच्छा परिकलितम परीक ठीक है परिकलितम फल संख्या अर्थात निश्चय परीत निश्चय प्रत्यक्ष से पीत निश्चय हो गया अभी अर्थम अर्थ को बहुत संते अभूत सं तर्कसिकाई बाचस्पतिवचना चक्षुष प्रत्यक्षे अभी महान साधो बघनो महानसादी वह महानसे वह अन्मीनुयामी सी साधईषया साधय तो इच्छा है देखता है फिर भी अनुमान करेगा महानसम बन्ही मत इति अनुमिते ही है इस प्रकार के अनुमान करता है फिर तथा प्रत्यक्षेण महानसे बन्नीर निश्चित पक्षे महानसे पक्षता लक्षणस्य अभ्याप्ति महानस को पक्ष बनाया तो यहाँ तो अभी निश्चय है निश्चय होने से तो लक्षण जाएगा नहीं संदिग्ध साध्यवा नहीं तो निश्चित तो साध्य है तो संपाद्य तहानसेपक्षता लक्षण अव्या उक्त उतरयती इति आगे कहते हैं इसलिए सीसा धैसा विरह विशिष्ट सिद्ध भाव ये इसका जो आश्रय होगा वही पक्ष बन जाएगा सीशा ध्विशा विरह विशिष्ट सिद्धि अभाव सीसा ध्वसा विरह विशिष्ट सिद्धि कहीं सिद्धि है जैसे महानस में सिद्धि है तो सिद्धि है किंतु तो सीशा ध्विशा अगर रहेगा सिद्धि है किंतु तो सीशाधा भी है सीशा ध्विशा साधई तुम इच्छा सिद्धि है फिर भी सीशा ध्सा है तो अनुमिति करता है किंतु सिद्धि है सीशाधा विरह है अनुमिति करेगा नहीं करेगा। सिद्धि है सीशाध्सा विरह है अनुमिति नहीं करेगा नहीं करेगा। तो विरह विशिष्ट सिद्धि ये जब रहेगा अनुमिति करेगा नहीं करेगा नहीं करेगा। उसका अभाव हो जाएगा तो करेगा तो वही दे दिया सीशाधा विरह विशिष्ट सिद्धि अभाव ये जिसमें रहेगा वो पक्ष बन जाएगा अभी ये सर्वत्र संभव होगा मानस में भी होगा मेघवत जो गगन उसमें भी होगा और पर्वत में भी घटेगा देखिये इसमें एक विशिष्ट का अभाव कहा विशिष्ट का अभाव तीन प्रकार से मिलेगा तो विशेष्य अभाव प्रयुक्त तो विशिष्ट अभाव हो जाएगा यहाँ विशेष्य कौन है सिद्धि सिद्धि का अभाव शीसाध्वैसा नहीं है किंतु सिद्धि का अभाव है तभी तो पक्ष्य बनेगा अर्थात पक्ष्य का योग्यता है उसका साध तुम इच्छा नहीं है किंतु वो पक्ष बनेगा वो अनुमति नहीं करेगा किंतु तो पक्ष्य बन जाएगा वो जैसे पर्वत अभी वहाँ सिद्धि है नहीं है तो सिद्धि का अभाव है और शीशाध्विशा भी नहीं है किंतु अभी बन सकता है नहीं बन सकता है बन सकता है उपक्ष का लक्षण चला जाएगा दूसरा हो गया महानसम महानसम सिद्धि है तो अभी आप अभाव को किसके साथ जोड़ेंगे फिर विरोह के साथ जोड़ेंगे विरोह का अभाव हो जाएगा इसका अर्थात है सीशाधा है तो महानसमी भी, भी करेगा तो ये लक्षण वाचस्पति जी देते है सीशाधा विरोह विशिष्ट सिद्धि अभाव लक्षण हो जाएगा। ये जाएगी का निष्कृष्ट लक्षण वो तो निश्चित रूप से करेगा भी, भी नहीं, तुम इच्छा भी है और सिद्धि भी नहीं है वो तो निश्चित करेगा ये हो गया पक्ष का लक्षण आगे स्वक्ष की लेपड़े का अर्थ पूर्व में जो कहा था हेतु तो, तो। तो, कौन सा हेतु धूमवत्व हेतु धूमवत्व हेतु में महानसम जैसा हो जाता है अभी निश्चित साध्यवान है महानस निश्चित साध्यवान है निश्चि साध्यवान। तो साध्यवान महानस अर्ज्ञान हो रहा है निश्चय तो निश्चय का प्रकार कौन हुआ और विशेष विशेष कौन हुआ हो गया, तो कैसा कहेंगे साध्य निश्चय महान वही आगे दे दिया सपक्ष लक्षण अह निश्चय साध्य प्रकार निश्चय विशेषत्व सपक्ष निश्चय से महानसम बंदी महान तो यही हो गया सपक्ष साध्य प्रकार का निश्चय विशेष आगे विपक्ष के लिए पढ़े तर्थ तुम अवत्य हेतु तो। अभी यहाँ निश्चय है ना संशय है निश्चय है किसका निश्चय है साध्या भाव साध् का तो प्रकार कौन होगा साध्या भाव कैसे कहेंगे विपक्ष का लक्षण कैसे कहेंगे विशेष्यम विपक्ष भी दे दे पंक्ति विपक्ष लक्षण आह निश्चित साध्या भाव है साध्या भाव प्रकारक निश्चय विशेषत्व विपक्ष निश्चय से रदो वन्य भाव भान इत्याक रदो में बनी नहीं है धन्यवाद साध्या भाव अवचिन्न अर्थात हम कर रहे हैं तो सकल साध्या भाव इस प्रकार ले रहे हैं तो वो चलेगा साध्या भाव अवच्छिन्न कहने से आपको कुछ एक धर्म दिखाना पड़ेगा साध्या भाव तो अवचिन्न आवश्यक नहीं है जहा कहा जाता है कि साध्या भाव कहा जाने से अर्थात तो सामान्यतः ग्रहण हुआ कि ये सकल साध्य का अभाव कह रहे हैं क्योंकि जहां आप कुछ अवच्छेद का देते हैं वो कुछ को संकुचित करता है असती बाधक क्यों संकोच करना है ये सामान्यतया नियम है पूर्वपक्ष व्याप्ति के जो हुआ वो तो कहीं असती बाधक के आपको साध्य अभाव सकल साध्या वो लेना चाहिए था तो कहीं बुद्धि का विस्तार करने के लिए जहां जहाँ घटाभाव कहा जाएगा तो घटाभावगत भूतलम हमको ये बुद्धि में लेना होगा कि वहाँ सकल संबंध सकल घटाना अभाव ये सामान्यतया तो कहीं विचार विवाद इत्यादि आरंभ होगा तो फिर उसका सब संकोचना आएगा नहीं तो असत्य बाधक के संकोच का कोई कारण नहीं है ये साधारण विचार तो में भी कहते हैं नहीं होने पर बाधक के असत्य बाधक नहीं होने पर बाधक सत्य बाधक होने पर बाधक के बाद के असत्य बाधक नहीं है तो कोई संकोच नहीं करना है जहाँ तक वो शंकरण शंकराचार्य